कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली के ग्यारहवें मंत्र का विचार संपन्न हुआ बारहवें मंत्र का विचार आज होना है सब शरीरों में आत्मा एक होने पर भी वह किसी भी शरीर के साथ अपने पारमार्थिक स्वरूप से संस्लिष्ट नहीं है उसका किसी भी शरीर के साथ तादात्म्य संसर्ग न होने से किसी भी शरीर के दुखों से दुखी नहीं होता है और जो संस्लिष्ट चेतन है वह तत्त शरीरों के साथ अज्ञानवशात कर लेता है तादात्म्य दुखी होता है जिस शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास है उस शरीर के दुखों को अपने में आरोपित करके दुखी सा हो जाता है ऐसा दुखित्व का प्रयोजक जैसे संस्लिष्ट चेतन शब्दी जीव में है वैसा परमात्मा में नहीं है अतः परमात्मा दुखी नहीं है इसे सूर्य दृष्टांत से समझाया गया ग्यारहवे मंत्र में बारहवें मंत्र के अवतरण में किंच इत्यादि भाष्कर भगवान ने लिखा और किंच इत्यादि अवतरण भाष्य का टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि जीव में दुखित्व का कारण जैसे अज्ञत्व तथा भ्रांतत्व है और तत्मादि दोष प्रयुक्त कर्तृत्व है इन्हीं के कारण जीव दुखी है ऐसे दुखित्व का प्रयोजक और भी बताया जा रहा है ये किंच इत्यादि के अवतरण भाष्य में टीकाकार बता रहे हैं कि परोत्कर्ष दर्शनम स्वस्य हीनत्वम न परमात्मा दुखी, ततः दुखकार भविष्यति, इत्याह तत्तिपर पुषाथिष्य इत्यादिना। लोक में दुख का कारण जीव में एक यह प्रसिद्ध है। क्या? कि दूसरे को अपने से उत्कृष्ट समझना दूसरे का उत्कर्ष जीव के दुख का कारण है अन्य का उत्कर्ष दर्शन और स्वयं में पारतंत्र रूप हीनत्व दर्शन स्वयं का पारतंत्र है हीनत्व अपकर्ष तो दूसरे का उत्कर्ष और अपना हीनत्व जो देख रहा है वह संसार में दुखी होता है दुखित्व का कारण है दूसरे को बड़ा समझना अपने को दूसरे के अधीन समझना अपने को हीन समझना निकृष्ट समझना स्वयं में हीनत्व की भावना दुख का कारण है ये लोक में प्रसिद्ध है और यह जिस जीव में है वह जीव दुखी है संसार में परमात्मा में दुखित्व का प्रयोजक परोत्कर्ष दर्शन और स्वयं में पारतंत्र रूप हीनत्व दर्शन रूपी दुखित्व का प्रयोजक न होने से परमात्मा दुखी नहीं होगा ये बताया जा रहा है बारहवें मंत्र में इसी के लिए बारहवा मंत्र है कि दुखित्व का प्रयोजक परोत्कर्ष दर्शन और स्वयं में हीनत्व की भावना परमात्मा में न होने से परमात्मा दुखी नहीं है दुख रहित तो सुखरूप है अतः उस दुख रहित तो सुख की सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति परम पुरुषार्थ सिद्ध होगा यही मोक्ष है इसे परमात्मा की प्राप्ति का ही दूसरा नाम है मोक्ष इसे कहा जा रहा है बारहवें मंत्र से तो बारहवें मंत्र का उच्चारण कर ले। लेको वशी सर्वभूतात्मा एक बहुधा योती मस्थ येपश्य धीरा तक शाश्वत नेतर तो ये वशी तो परमात्मा में परोत्कर्ष दर्शन और दूसरे की अपेक्षा स्वयं में हीनता की भावना दुखित्व का प्रयोजक नहीं है इसे बताने के लिए कहा जा रहा है पहले दूसरा दिखे और अपने से उत्कृ, तब उसको अपने से उत्कृष्ट देखे अपने को उससे हीन देखे है यह बनेगा जिसको दो दिख रहे हो लेकिन परमात्मा तो एक ही है परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है तो परमात्मा से उत्कृष्ट का तो प्रश्न ही नहीं आता ये एक शब्द से कहा जा रहा है वह एक है का मतलब सजातीय दूसरे से रहित है हा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है अद्वितीय है उससे उत्कृष्ट भी दूसरा कोई नहीं है और उसके समान भी दूसरा कोई नहीं है अपने समान दो हो तो कहीं मेरे समान आज है कल मेरे से आगे न निकल जा ये भय हो सकता है या आज अपने से जो उत्कृष्ट है उसको देख करके भय हो सकता है इसलिए एक हर शब्द बता रहा है कि परमात्मा के समान भी और परमात्मा से उत्कृष्ट भी दूसरा कोई है नहीं जिसका दर्शन परमात्मा को दुखी करें परोत्कर्ष दर्शन तो जब परमात्मा से उत्कृष्ट कोई है ही नहीं तो परमात्मा को उसकी अपेक्षा मैं हीन हूं ऐसे स्वयं में हीनता की भावना भी नहीं आएगी परमात्मा में वह परमात्मा पूर्ण है स्वतंत्र है इसे दिखाने के लिए दूसरा एक विशेषण है वशी वह परतंत्र नहीं है परतंत्र रूप हीनता परमात्मा में नहीं है वशी कहते हैं वश में रखना जिसका स्वभाव है हा तो दूसरा जो परमात्मा की अपेक्षा समान और उत्कृष्ट नहीं है दूसरा जो जीव है वह परमात्मा से निकृष्ट परमात्मा का नियम्य है और उन सब अपने नियम्य हिरण्य गर्भ से लेकर के स्तंभ पर्यंत चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात उपाधिक जीवों का नियामक है इसलिए उनको अपने वश रखना परमात्मा का शील है स्वभाव है और उनमें से किसी के भी अधीन परमात्मा नहीं है सबको अपने अधीन रखता है इससे स्वातंत्र्य बताया है वशी शब्द से कि वह परतंत्र नहीं है उसमें हीनत्व की भावना नहीं आ सकती वशी होने से नियामक शासक नियामक ऐसा क्यों है वशी क्यों है सबको अपने अधीन क्यों रखता है तो इसमें हेतुगर्भ विशेषण है वशित्व में सर्वभूतांतरात्मा सर्वभूत शब्दित जो सभी प्राणी तत्त कार्यकरण संघात संस्लिष्ट जीव वे हैं सर्वभूत और उनकी अंतरात्मा है प्रत्यग आत्मा तो जैसे प्रतिबिंबों का नियामक हुआ करता है बिंब प्रतिबिंबों में दर्पणस्थ प्रतिबिंबों में वही सब चेष्टाएं दिखेगी जो बिंब करता है तो प्रतिबिंब जैसे बिंब के अधीन होता है ऐसे कार्यकरण संघातस्थ जो जीव है वे प्रतिबिंब स्थानीय है और बिंब स्थानीय है परमात्मा सबकी अंतरात्मा अतः प्रतिबिंब को जैसे बिंब अपने वश में रखता है ऐसे परमात्मा के प्रतिबिंब स्थानीय सर्वभूत शब्दित सारे जीव वश में है और परमात्मा उनकी अंतरात्मा है यानी बिंबस्थानी है तो सर्वभूतांतरात्मा होने से वह वशी है स्वतंत्र है परतंत्र नहीं मतलब हीनता की भावना परमात्मा में नहीं है ये वशी शब्द से बताया गया एक शब्द से बताया गया परोत्कर्ष दर्शन नहीं है और हीनता की भावना नहीं है यही लोक में जीव के दुखित्व के प्रयोजक देखे गए हैं वह दुखित्व के प्रयोजक परमात्मा में न होने से परमात्मा सब की अंतरात्मा होने पर भी दुखी नहीं होगा इसलिए जो कुतर्क किया गया था परमात्मा दुखी सियात दुख अभिन्न लोकवत यह कुतर्क है इस कुतर्क में अप्रतिष्ठित तत्व सिद्ध करने के लिए स्रोत कई एक युक्तिया है कि दुखित्व का प्रयोजक दुखी अभिन्नत्व नहीं है सर्वभूतांतरात्मा से तो बताया जा रहा है जीवों का जीवों से अभिन्न है जैसे बिंब कितनी भी उपाधिस्थ प्रतिबिंब हो उन सब प्रतिबिंबों का वास्तविक रूप है प्रतिबिंबों से अनन्य है प्रतिबिंबों से अनन्य है ना तो भी अलग अलग जल में जो जलगत यानी उपाधिगत धर्म है मलिनतादि वे प्रतिबिंब में तो भाषेंगे बिंब स्थानीय जो सूर्यादि होते हैं उनमें नहीं भाजते ऐसे परमात्मा में उपाधिगत जो दुखारी दोष हैं वे नहीं रहेंगे प्रतिबिंब में आरोपित होने पर भी तो ये को वशी ये दो विशेषण परमात्मा में लोक प्रसिद्ध दुखित्व के प्रयोजक का अभाव बताने वाले हैं लोक प्रसिद्ध दुखित्व के प्रयोजक परोत्कर्ष दर्शन तथा हीनत्व इनका क्रमतः अभाव परमात्मा में एक शब्द ने और वशी शब्द ने बताया और ये बताया जा रहा है कि वह अकेला है मूल में तो जैसे आकाशस्थ सूर्य अकेला है लेकिन अपने अकेले पना को जैसा का तैसा बनाए रख करके अनेक उपाधि में प्रतिबिंबित हो करके अनेक सा भी बन जाता है ऐसे यहां पर यह कहा जा रहा है कि वह जो एक वशी है वह अपने एक रस स्वरूप में जैसा का तैसा स्थित रह करके भी आ, अपने विवर्त अनेक रूप प्रकट करता है एकम रूपम बहुधा यह करोति, तो यह एकोवशी जो एक वशी शब्दित सर्वभूतांतरात्मा है वह एकम रूपम, उसका अपना स्वरूपत तो रूप है उपाधि निरपेक्ष रूप है प्रज्ञान घन निर्विकार चेतन और उस अपनी निर्विकार चेतन रूपता को बनाए रख करके उसी रूप को चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को लेकर के बहुधा यानि अनेकधा करोति अनेक प्रकारों में अभिव्यक्त करता है और चे, चेतन चौरासी लाख प्रकार का प्रतीत हो रहा है मनुष्य कार्यक्रम संघात में अभिव्यक्त हुआ तो वह मनुष्य रूप प्रतीत हो रहा है देवता शरीर में अभिव्यक्त होता है तो देवता रूप दिखता है और अन्य संघातों में अभिव्यक्त होता है तो तत्त संघात रूप प्रतीत होता है तो भी वह उपाधि के कारण अनेक रूप प्रतीत होने पर भी स्वतः एकम रूपम है है वह विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध ज्ञान सो तो एकम रूपम बहुधा यह करोति तो करो नित्य संबंध के अनुसार जो अनेक रूपों में विवर्त हो रहा है अपने एक रूपता को बनाए रख करके अनेक रूपों में औपाधिक रूप से विवर्तित होता है उसी को यहाँ पर तम शब्द से तम यानि यह शब्द से जिसको लिया जा रहा है अनेक भवन के कर्ता को और उस अनेक भवन का कर्ता उपाधि रूप से अनेक हो रहा है असत तो एक रूप ही है तो तम आत्मस्थम ये धीरा ये धीरा तम आत्मस्थम अनुपश्य तो यहां आत्मा शब्द से बुद्धि को लेना आत्मा की उपाधि जो बुद्धि और आत्मनी तिष्ठति इति आत्मस्थ जैसे आश्रमस्थ कहा जाता है आश्रम में रहने वाला आश्रम स्थल ऐसे आत्मनी तिष्टती आत्मस्थर आत्मा का अर्थ है बुद्धि तो बुद्धिस्थ यानी बुद्धि में अभिव्यक्त जैसे दर्पण में अभिव्यक्त प्रतिबिंब है बुद्धि में परमात्मा का रहना क्या है तो जैसे किसी तकत आदि पे ये शरीर रहता है शरीर शरीर का आश्रय तकत आदि बनता है ऐसे आत्मा का आश्रय शरीर आदि के आश्रयभूत तकत के तरह बुद्धि नहीं होगी कार्यक्रम संघात नहीं होगा क्योंकि वह तो आकाश के तरह अव्यक्त है तो जैसे आकाश का कोई आश्रय नहीं है आकाश सबका आश्रय है ऐसे आत्मा भी निराकार होने से अनभिव्यक्त होने से रूप होने से वह बुद्धिस्त है आत्मस्तः का अर्थ दर्पण में जैसा शरीर का प्रतिबिंब होता है जल में जैसा आकाश का प्रतिबिंब प्रतीत होता ऐसे वह बुद्धिस्त है का अर्थ है बुद्धि में प्रतिबिंबित है वो हो गया एक प्रकार से तम अर्थ और तम शब्द से लिया जा रहा है तदर्थ तो आत्मस्थम वो जो तदर्थ है जो एक है वशी है सर्वभूतांतरात्मा है अपने निर्विकार चेतन रूपता को बनाए रख के अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है जो वो है तदर्थ शोधित तदर्थ और उस शोधित तो तदर्थ को आत्मस्थम यानी बुद्धि उपहित तो जो साक्षी है उस साक्षी रूप देखता है वो साक्षी है तत्वसी तो वाक्यांतर्गत त्व पदार्थ और अनुभविता समझेगा अहम अर्थ वास्तविक जो अहम अर्थ है पंच कोशातीत तो साक्षी वो है मैं और उस मैं के रूप में तम ये धीरा अनुपश्य तो जो धीर यानि विवेकी उस परमात्मा का अनु यानि आचार्य और शास्त्र के उपदेश के पश्चात यानी आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र होने पर अनुक निकलेगा पश्यंती यानि अनुभवन्ति। अनुभव करते हैं हाथ में रखे हुए आंवले के तरह मैं के रूप में उस एक वशी आत्मा सभी प्राणी के रूप में विवर्तित होने वाले परमात्मा का अनुभव करते हैं संशय विपर्य रहित साक्षात्कार कर लेते हैं मैं के रूप में आत्मस्तम का अर्थ और ये अनुपश्य धीरा इस आ, साक्षात्कार का ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार का फल बताया जा रहा है तेजा सुखम शाश्वत नेतरेशा तो तमाम यानी साक्षात्कार वाता शब्द कर जिनको उस एक वशी सर्वभूतांतरात्मा शब्दित ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव हुआ उन्हें तेषा शब्दस से उन ब्रह्मज्ञानियों को ज्ञान का फल है शाश्वतम सुखम भवति शाश्वत सुख होता है शाश्वत का अर्थ है नित्य निर्विकार भूमार रूप सुख यानी शाश्वत सुख है आत्मानंद आत्मस्वरूप आनंद वह अभिव्यक्त होता है उन्हें आत्मानंद की प्राप्ति होती है ब्रह्मानंद की प्राप्ति ब्रह्मानंद शाश्वत सुख आत्मानंद निरतिशय सुख भूमा ये एक प्रकार से पर्यायवाचक शब्द आत्मानंद को लक्षित कर रहे हैं और यह आत्मानंद यानी स्वरूप आनंद यही तो मोक्ष है यही तो परम पुरुषार्थ है से तो से सुख की प्राप्ति रूप मोक्ष परम पुरुषार्थ किन होता है तो कहा तेश्याम तेष्याम यानी ब्रह्म का आत्म रूप से जिन्हें साक्षात्कार हुआ है ज्ञानी ब्रह्मज्ञानियों का ही मोक्ष होता है मुक्ति ब्रह्मज्ञान से ही होती है ज्ञानादेव तो कैवल्यम रीते ज्ञानान न मुक्ति इसलिए तेषाम शब्द से आत्मज्ञों को लिया जा रहा है तो आत्मज्ञानियों को ही शाश्वत सुख यानी मुक्ति प्राप्त होती है मोक्ष होता है उनका यह परम पुरुषार्थ है इसलिए टीका में अवतरण में लिखा था कि दुखित्व का प्रयोजक परोत्कर्ष दर्शन तथा हीनता की भावना परमात्मा में न होने से परमात्मा दुखी नहीं है अतः उसकी प्राप्ति यह परम पुरुषार्थ होगा और तो परमात्मा की प्राप्ति हुई परमात्मा में आत्मरूप से अवस्था उसे कहा गया तम आत्मस्थम एनुप्यती धीरा से अज्ञान जो उस वह परमात्मा हमारा स्वरूप होते हुए भी आत्मरूप से उसमें हमारी अहंता में प्रतिबंधक है आवरण अज्ञान अध्यास वह निवृत्त हुआ अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार से तो स्वरूप मय के रूप में अभिवक्त ही है वही है और उसमें स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है और वो स्वरूप में अवस्थान का प्रतिबंधक है आवरण है अज्ञान वो चला गया तो स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष उन लोगों को होता है तेषाम शब्द से ग्राह्य ज्ञानियों को क्योंकि वह आवरण को हटाता है ज्ञान ज्ञानियों का ज्ञान जो निरतिशय सुख स्वरूप ब्रह्म है उसमें अवस्थान के प्रतिबंधक अज्ञान को दूर करता है का भंग करता है आवरण हट गया तो जिसका आवरण बुद्धिस्त चला गया भ्रम मिट गया उसे शरीर के रहते रहते मय के रूप में शरीर का भान न हो करके ब्रह्म का भानु और वो ब्रह्म ही निरति निरतिश सुख है परम पुरुषार्थ है इस प्रकार उसकी प्राप्ति होती है तेषा सुखम शाश्वतम इतरेशम न तो इतर शब्द से लेना है अज्ञानियों को तो ब्रह्म का मय के रूप में जिनको अनुभव नहीं है वे इतर है और उन्हें सुख नहीं होता शाश्वत सुख नहीं होता विषय सुख जो विकारी सुख है जन्मादि विकार युक्त है उसका उत्पत्ति होती है विनाश होता है ऐसा उत्पत्ति विनाशशील सुख जो चित्त की प्रिय मोद प्रमोद नामक रूप है वह सुख उन लोगों को होता है जो इतर शब्दित है अज्ञानी है शाश्वत सुख नहीं होता शाश्वत सुख उत्पत्ति विनाशशील वृत्यात्मक नहीं है अपितु वह उत्पत्ति आदि विकारों से रहित तो निर्विकार आत्म स्वरूप है वह सुख नहीं मिलता अज्ञानियों को अज्ञान उन्हें इस सुख को दूर रखता है इस सुख से दूर रखता है ज्ञानियों को भाष्य है सही परमेश्वर सर्वगत स्वतंत्र तो परमात्मा तो सर्वगत है यानी सभी कार्यक्रम संघातों में विद्यमान है अंतर्यामी के रूप में और स्वतंत्र है क्यों स्वतंत्र हैं तो उस पर शासन करने वाला दूसरा कोई नहीं है वह एक है इस पर शासन तो करेगा इससे जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा ज्ञानवान होगा तो यही तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है इसके जैसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान दूसरा कोई नहीं है तो इससे ज़्यादा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कोई तो हो ही नहीं सकता इसे एक शब्द का अर्थ करते समय कह रहे हैं भास्कर भगवान न तत्समो अभ्यधिको अन्यो अस्ति। ये एक शब्द का व्याख्यान है कि तत्सम यानी उस परमेश्वर के समान अन्य न और तद अभ्यधिको परमेश्वर से अधिक ज्ञानवान और अधिक शक्तिवान भी दूसरा कोई नहीं है जिससे कि परमात्मा पर वह शासन करे परमात्मा को वह अपने से उत्कृष्ट दिखे परोत्कर्ष दर्शन हो जाए इसके लिए ज़रूरी है परमात्मा के समान या तो परमात्मा के से ऊपर उत्कृष्ट दूसरा कोई हो लेकिन ऐसा कोई है नहीं ये एक शब्द वशी शब्द का अर्थ करते हैं कि वशी यानी सर्वम ही अस्य जगत वर, वशे वर्तते अस्या परमात्मन वशे यानी वश में सर्वम जगत वर्तते पूरे संसार के प्राणियों पर नियंत्रण परमात्मा का इसलिए परमात्मा में हीनता की भावना नहीं आएगी जो नियंता होता है उसमें नियंत्रक में हीनता की भावना नहीं होती हाँ हो सकती है यदि उसके ऊपर भी कोई दूसरा नियंता हो तो लेकिन उसका तो कोई नियंता है नहीं दूसरा यही सबका नियंता है इसलिए इसमें हीनता की भावना का प्रसंग ही नहीं है तो सर्वम ही अस्य जगत वशे वर्तते सारे जगत को अपने वश में परमात्मा रखते हैं इसका प्रयोजक बताया जा रहा है परमात्मा में सर्वभूतांतरात्मत्व इसी के लिए विशेषण है सर्वभूतान्तरात्मा इसका उत्तरण है भाष्य में कि कुतः यानी हेतु तो हो इस हेतु से परमात्मा के अधीन सारा जगत हैं परमात्मा के वश में है क्यों तो सर्वभूतांतरात्मा शब्द बता रहा है कि यही सब का अंतर्यामी है सभी प्राणियों की वास्तविक आत्मा है अब एकम रूपम बहुधा यह करोती इस द्वितीय पाद की व्याख्या की जा रही है प्रथम पाद की व्याख्या हो गई सर्वभूतांतरात्मा यहाँ तक द्वितीय पाद का व्याख्यान प्रारंभ करते हुए भास्कर भगवान लिख रहे हैं एकम एव सदा एकरसम आत्मा विशुद्ध विज्ञान रूप नाम रूपादि अशुद्ध भेद उपाधिभेदवशन बौधाने अनेक प्रकारम प्रकार यो तो जो परमात्मा सदा हमेशा एकम रूपम का अर्थ करते हैं एक रसम तो एक रस यानि एक रूप रहता है हमेशा एक रसम आत्मा ने मैंने स्वयं को वो एक रस यानि एक रूपता क्या है परमात्मा में तो कहते हैं विशुद्ध विज्ञान रूपम परमात्मा विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है निर्विकार चेतन स्वरूप है यह परमात्मा का हमेशा एक रूप रहने वाला हैं, निर्विकार ज्ञान और वह अपने उस निर्विकार ज्ञान को ज्ञानात्मक रूप को जैसा का तैसा बनाए रख करके उपाधि वशात अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करता इसे कहा जा रहा है बहुधा का व्याख्यान करते हुए कि नाम रूपाधि अशुद्ध उपाधि भेद भेदवशेना तो नाम रूपादि शब्द से ग्राह्य जो चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात वे है नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि और वे कार्यक्रम संघात एक रस नहीं है मनुष्य कार्यक्रम संघात का वैलक्षण्य देवता कार्यक्रम संघात में है देवता कार्यक्रम संघात का वैलक्षण्य पशु कार्यक्रम संघात में है ऐसे चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में से हरेक कार्यक्रम संघात का एक दूसरे से वैलक्षण्य है ये है नाम रूपाधि रूप अशुद्ध उपाधि शब्दित तो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि का भेद वैलक्षण्य भेद पार्थक्य और उस भेद के कारण भेद भेदवचन उपाधि के भिन्न भिन्न होने से कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के भिन्न भिन्न होने से आत्मा विशुद्ध विज्ञान रूप होने पर भी उपाधि के आकार का प्रतीत होता है तो बहुधा यानी अने अनेक प्रकारम यह करोती तो स्वतः विशुद्ध विज्ञान अनेक रूप नहीं हो रहा है उपाधि के कारण अनेक रूप भास रहा है तो अनेक प्रकारम उपाधि भेद उपाधिभेदवशन अनेक प्रकारम यह करो उपाधि भेद के कारण अनेक प्रकार जो एक रूप आत्मा को करता है सत्ता मात्रेन अने स्वात्मसत्तामात्रे अचिंत्यशक्ति उपाधि को अभिव्यक्त कर रहा है तो अपनी सत्ता मात्र से स्वसन्निधि मात्र से स्वरूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुए बिना ही वह कर्ता बन जाता है अनेकों प्रकार के जगत का अभिव्यंजक बन जाता है इस दृष्टि से कहा कि स्वात्म स्वात्मसत्तामात्रेण अचिंत्य शक्तिवात और ऐसा कैसे होता है तो अचिंत्य शक्ति वाला है अचिंत्य शक्ति है परमात्मा की माया पर शक्ति विविधवे ये कहा जाता है कि पराशक्तिर विविधा एव तो यह करोति स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तिवात् पूर्वाध की व्याख्या हो गई यहाँ तक उत्तरार्ध की व्याख्या करते हुए भस्कर भगवान लिखते हैं कि तम आत्मस्थम इसमें आत्मा शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्व शरीर हृदय आकाशे बुद्धौ आत्मनि तिष्टी थी आत्मस्थ इसमें आत्मनि यह सप्तमेन्त पद बुद्धि का परामर्शक है इसलिए आत्मनि यानी बुद्धौ वो बुद्धि कहाँ है तो बुद्धि है स्व शरीर हृदय आकाश में बुद्धि का जो गोलक है उसमें है बुद्धि का गोलक है हृदय छिद्र हृदय आकाश है हृदय छिद्र और उसमें बुद्धि है और उस बुद्धि में अंतर्यामी के रूप में रहता है परमात्मा इसलिए कहते हैं कि स्व शरीर हृदय आकाशे बुद्ध हो चैतन्य कार्यण अभिव्यक्तम या आत्मस्तम का अर्थ हुआ उस बुद्धि में चैतन्य रूप से अभिव्यक्त हुआ जो परमात्मा वो हो गया एक प्रकार से शोधित तमर्थ के रूप में तम शब्दित परमात्मा का जो विवेकी लोग अनुभव करते हैं अनुपश हाँ मय के रूप में अनुभव करता है तो यहाँ पर ये आत्मस्थ शब्द की व्याख्या करते हुए ये कहा जा रहा है आत्मनि तिष्टी थी, थी आत्मस्थ तो आत्मनि यह सप्तमी आधार अर्थ में नहीं है यानी वो आत्मा का आधार बुद्धि है ऐसा नहीं समझना ये लिखते हैं टीका भाष्कर भगवान कि नहीं शरीर से आधारत्वम आत्मन शरीर आत्मा का आधार नहीं हो सकता क्यों तो कहते हैं इसलिए कि आत्मा आकाश के तरह अमूर्त है तो जैसे शरीर आकाश सर्वत्र होने पर भी कोई भी शरीर आकाश का आधार नहीं है शरीर में आकाश आधे नहीं है आकाश में सब है, वह आकाश अमूर्त होने से मूर्त वस्तु अमूर्त वस्तु का आधार नहीं बन सकता तो ये जो शरीर है मूर्त है वह अमूर्त आत्मा का आधार नहीं बनेगा तो फिर आत्मनि में सप्तमी कैसी है तो कहते वैसे है अभिव्यक्ति का निमित्त अर्थ में सप्तमी है तो जैसे आदर्शस्थम मुखम तो तर्पण मुख का आधार नहीं है किंतु मुख की अभिव्यक्ति में निमित्त है तो दर्पण जैसे मुख के अभिव्यक्ति का निमित्त हैं ऐसे आत्मा शब्द बुद्धि चेतन के अभिव्यक्ति का निमित्त है इस तो आदर्शस्थम मुखम इति यद्वत तो ये जैसा है तो कहा जाता है दर्पण में मुख है तो दर्पण में मुख है का अर्थ दर्पण उसका आधार है ऐसा नहीं मुख के अभिव्यक्ति का निमित्त है दर्पण ऐसे चैतन्य के अभिव्यक्ति का निमित्त भूता बुद्धि होने के कारण बुद्धिस्त कहा जा रहा है आत्मा को। तम एतम ईश्वरम आत्मान तो आत्मस्तम का अर्थ कर दिया आत्मान आत्मस्त है क्या मतलब आत्मा है आत्मस्थ का बुध्धिस्त। तो अर्थ हुआ बुद्धिस्त तो बुद्धिस्त बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य कौन है आत्मा शोधित तो तोमर्थ और उस शोधित तमर्थ तो के रूप में तम एक तम ईश्वरम यानी उस परमात्मा का शोधित तमर्थ तो के रूप में अनुभव जिन विवेकियों को होता है उन विवेकियों को मुक्ति मिलती है ये कहा जा रहा है कि तम एतम ईश्वरम आत्मान ये निवृत्त बाह्य वृत्तों अनुपश्य तो कौन साक्षी के रूप में मैं के रूप में परमात्मा का अनुभव कर सकता है अहम ब्रह्मास्मि ईसरु ऐसा तो कहते हैं ये निवृत्त बाह्य वृत्तय तो जिन की अंतकरण तथा इंद्रियों की बहिर्मुख वृत्ति रुक गई है बहिर्मुख प्रवृत्ति नहीं है वही है अनात्मा तो अनात्मा अभिमुख चक्षुरादि इंद्रिया तथा अंतकरण जिनका नहीं है अपितु अवृत चक्षु हैं क्या मतलब आत्मा आत्माभिमुख बाह्य इंद्रिया तथा मन, मन है अंतर्मुख है जो बहिर्मुख नहीं है यानी विषयासक्त नहीं है बाह्य वृत्ति कहा जाता है विषयाशक्त जीवों को और जो निवृत्त बाह्य वृत्ति है का अर्थ है विषयाशक्ति जिनकी निवृत्त हो गई है अनात्म पदार्थों से अनासक्ति है आसक्ति नहीं है जिनके चित्तन है वैराग्यवान है जो तो निवृत्त बाह्य वृत्तों ये ते अनुपशंति उनको वो आत्मा का मैं के रूप में अनुभव होता है परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव होता है इसलिए अनुपश्यंती का करते हैं आचार्य आगम उपदेशम अनु साक्षात अनुभवन्ति आचार्य के उपदेश के पश्चात मैं के रूप में हाथ में रखे हुए आवले के तरह अनुभव करते हैं संशय विपर्य रहित यथार्थ बोध परमात्मा का मैं के रूप में होता है उनको जो निवृत्त बाह्य वृत्ति है और जिनको आत्मबोध होता है उन्हें को तेषाम शब्द से लेना है ज्ञानी नाम तो तेषाम मैंने परमेश्वर भूता नाम तो परमेश्वर का मैं के रूप में जो अनुभव कर रहे हैं वे परमेश्वर भूत हैं का अर्थ ब्रह्मनिष्ठ हैं तो शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम भवती ब्रह्मनिष्ठता का फल है आत्मानंद रूप शास्व सुख का लाभ शाम में शाम का अर्थ करते हैं बाह्यासक्त बुद्धि नाम बाह्य है हैं अनात्मा शब्दादि विषय अरुण शब्दादि विषयों में आसक्त हैं बुद्धि की उन्हें कहा जाता है अविवेकी अधीर तो स्वात्मभूतम अपनी अविद्यावधानात तो शाश्वत सुख उनका भी स्वरूप है प्रत्येक जीव का स्वरूप है शाश्वत सुख तो ब्रह्म ही है ना ब्रह्म सबकी अंतरात्मा है तो अज्ञानियों की भी अंतरात्मा है वास्तविक स्वरूप है शाश्वत सुख रूप ब्रह्म तो उनका भी वास्तविक स्वरूप होता हुआ भी अज्ञानी का वह अज्ञानी को प्राप्त नहीं हो पाता क्यों तो अविद्या व्यवधाना अविद्या रूपी व्यवधान के कारण अज्ञान ये बीच में व्यवधान है इसलिए वह उपलब्ध नहीं होगा तो अविद्या व्यवधान तो अब तेरहवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं